शो टॉक। दरिया कहे शब्द निर्वाना नंबर फोर पहला प्रश्न आपके प्रेम में बंध संन्यास ले लिया है और अब भय लगता है कि पता नहीं क्या होगा भगवान ढाढर्स बंधाए प्रेम बंधन नहीं है और जो प्रेम बंधन है वह प्रेम नहीं प्रेम स्वतंत्रता की घोषणा प्रेम काराग्रह नहीं है खुला आकाश है मेरे प्रेम को समझोगे तो सन्यास बंधन नहीं मालूम होगा हां तुमने अब तक जितने प्रेम जाने हैं वे सभी बंधन थे उन्होंने तुम्हें बांधा उन्होंने तुम्हें पंगू किया उन्होंने तुम्हें दीवालें दी जंजीरें दी उन्होंने तुम्हें मिटाया इसलिए स्वभाव था तुम्हारे मन में प्रेम और बंधन के बीच एक अनिवार्य संबंध जुड़ गया है लोग अपने बेटे बेटियों के विवाह के निमंत्रण भेजते हैं तो उनमें भी लिखते हैं मेरा बेटा प्रेम के बंधन में बंध रहा है प्रेम और बंधन तो फिर मुक्ति क्या होगी प्रेम और बंधन तो फिर स्वतंत्रता कहां पाओगी जड़ मूल से इस बात को काट डालो जहां बंधन हो जानना कुछ और होगा प्रेम नहीं जहां मुक्ति हो जहां मुक्ति का स्वाद आए वहीं जानना कि प्रेम है तुमने शायद सन्यास बंधने के लिए लिया हो यह तुम्हारी तरफ की बात हुई तुम्हारी तरफ की बात के लिए मैं जिम्मेवार नहीं मेरी तरफ से तुम्हें सन्यास दिया गया है ताकि तुम परिपूर्ण स्वतंत्र हो जाओ ताकि तुम पे कोई बंधन न रह जाए ताकि तुम पहली बात अपने होने की घोषणा करो ताकि तुम पहली बार कह सको कि अब मैं वही होऊंगा जो होने को परमात्मा ने मुझे बनाया है नहीं मानूंगा कोई शर्तें नहीं झुकूंगा किन्हीं समझौतों में चाहे फिर जो हो परिणाम और शायद उन परिणामों की भनक तुम्हें पड़ने लगी है इसलिए भय भी लगता है और तुमने पूछा कि और अब भय लगता है कि पता नहीं क्या होगा प्रेम भय नहीं जानता है प्रेम और भय के बीच वैसा ही संबंध है जैसे प्रकाश और अंधकार के बीच चूंकि तुम प्रेम को नहीं समझे हो इसलिए भय भी आएगा प्रेम के क्षण में तो मृत्यु भी विलीन हो जाती है बै भय कैसा भयभीत तो केवल वे ही होते जिनके भीतर प्रेम की ऊर्जा तरंग नहीं ले रही भयभीत आदमी के भीतर आत्मा ही नहीं होती और जहां प्रेम की वीणा बची वहां तो भय अपने आप निष्कासित हो जाता है नहीं लेकिन शायद तुमने सन्यास भी भय के कारण ही लिया होगा तुम्हारे सन्यास लेने में कहीं कोई बुनियादी चूक है अतः ऐसा प्रश्न उठा सदियों सदियों से धर्म के नाम पर तुम्हें प्रेम नहीं भय सिखाया गया है भय के दो नाम हैं एक नरक एक स्वर्ग स्वर्ग भी भय है लोभ की भाषा में छिपा और नरक तो भय है ही सीधा स्पष्ट नग्न लोग नक से डर के पाप नहीं कर रहे और कहीं स्वर्ग न हो जाए इस बात से डर के पुण्य कर रहे स्वर्ग का लोभ पुण्य करा रहा है नरक का भय पाप से बचा रहा है यह भी कोई बचना हुआ यह कोई पाप हुआ पुण्य हुआ ये तुम्हारी जीवन दृष्टि सदियों सदियों में डाली गई है लेकिन जिन्होंने डाली है वे प्रबुद्ध पुरुष नहीं थे पंडित थे पुरोहित थे व्यवसायी थे धर्म के व्यवसाय का मौलिक आधार है भय पैदा करो लोभ पैदा करो क्योंकि मनुष्यों का शोषण करना हो तो भय और लोभ के आधार पर ही हो सकता है मैं तुमसे कहता हूं न कोई नरक है न कोई स्वर्ग है नरक हो तो तुम स्वर्ग हो तो तुम नर्क हो स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं है तुम्हारा मनोविज्ञान ऐसे जीने का ढंग है कि प्रीतिपल प्रतिश्वास स्वर्ग हो जाए और ऐसे जीने का भी ढंग है कि प्रतिपल प्रतिश्वास नरक हो जाए भय से जियोगे तो नरक में जियोगे तुमसे कहा गया है जो भय करेगा नरक में पड़ेगा मैं तुमसे कहता हूं जो भय कर रहा है वह नरक है तुमसे कहा गया है जो पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा जाएगा भविष्य की अपेक्षाएं आश्वासन नहीं तुमसे मैं कहता हूं जो प्रेम कर रहा है वह स्वर्ग में है यह भविष्य का कोई आश्वासन नहीं फूल अभी खिलेंगे भविष्य में गंध उड़ेगी आग अभी जलेगी भविष्य में तापोगे कांटे अभी गड़ेंगे पीड़ा भविष्य में भोगोगे ये भविष्य की धारणाएं तुम्हारे झूठों को छिपाने के उपाय कांटा गड़ता अभी तो पीड़ा अभी होती और फूल गंध लाता तो नासापुट अभी गंध से भर जाते आह्लादित होते जीवन नगद है उधार नहीं और तुम्हें अब तक उधार बातें सिखाई गई और उधार बातों का केवल एक ही मतलब है ताकि कल पे जा सके और कल कभी आता नहीं कल पे टाला जा सके और आज तुम्हारा शोषण किया जा सके पुरस्कार इत्यादि सब कल पर शोषण अभी इस तरकीब को समझने की कोशिश करो तुमने उन्हीं पुरानी बंदी धारणाओं के अनुसार संन्यास ले लिया होगा कि मोक्ष मिलेगा स्वर्ग मिलेगा मिलेगा ऐसी भाषा ही मेरे साथ मत चलाना संन्यास स्वर्ग है तुमने सोचा होगा संन्यास लेकर नर्क से बच जाएंगे नर्क नहीं जाना पड़ेगा पाप के दंस नहीं भोगने पड़ेंगे कड़ाहों में नहीं जलना पड़ेगा छोड़ो वे सब मूढ़ता बच्चों की कहानियां छोटे बच्चों को डराने के उपाय इससे ज्यादा उनका कोई मूल्य नहीं बचकानेपन से ऊपर उठो प्रौढ़ बनो अब तुम भयभीत हो रहे हो कि पता नहीं क्या होगा यह भय भी इसलिए आ रहा होगा कि मेरा सन्यास किन्नी बंधी धारणाओं का सन्यास तो नहीं अगर हिंदू सन्यासी होते तो सब सुनिश्चित होता अगर जैन सन्यासी होते सब सुनिश्चित होता उन्होंने तो लकीर लकीर खींच के रख दी बौद्ध शास्त्रों में तैतीस हजार नियम हैं सन्यासी को पालन करने के लिए आदमी मुक्त हो सकता कभी कभी स्वतंत्रता हो सकती तैतीस हजार नियम याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा और तैतीस हजार नियम रत्ती रत्ती बांध ली है कैसे उठोगे कैसे बैठोगे क्या खाओगे क्या पियोगे कहां ठहरोगे कितनी देर ठहरोगे कुछ छोड़ा नहीं ये नियम बुद्ध ने बनाए हैं ऐसा नहीं बुद्ध और ऐसी दुकानदारी में पड़ेंगे इसकी संभावना नहीं लेकिन बुद्ध के पीछे आने वाले पंडितों गणितज्ञों का जाल जिनकी एकमात्र आकांक्षा है कि सारी मनुष्य जाति को कैसे जंजीरों में बांध दिया जाए उन्होंने ये तैतीस हजार जंजीरें निर्मित की इनमें जो बंध गए उन्हें एक सुरक्षा है भय नहीं लगेगा अगर सब नियम पूरे कर रहे हो तो भय कैसा और ये हो सकता है नियम सब थोथे हों, नियम सब थोथे होते हैं क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा से नहीं जन्मता वह थोता है जो बाहर से थोपा जाता है वह थोता है जो तुम किसी और की मान के स्वीकार कर लेते हो उसका दो कौड़ी मूल्य जो तुम्हारा अंतर भाव होता है बस वही हीरा है बाकी सब कंकड़ पत्थर मेरे सन्यासी को यह अड़चन होगी क्योंकि मैं तुम्हें नियमबद्ध रूपरेखा नहीं देता मैं तुम्हें लकीर के फकीर नहीं बनाता सिंह न चले लेहड़े कहते हैं सिंहों की भीड़ नहीं होती लीक छोड़ तीनों चड़े सायर सिंह सबूत, जिनमें भी थोड़ी प्रतिभा होती वे लकीरों पर नहीं चलते पटरी लकड़ियों पर नहीं चलते वे रेलगाड़ियों के डब्बे नहीं होते कि बंधी हुई पटरियों पर दौड़ते रहे वे हिमालय से उतरती हुई गंगा यमुना होते जिनकी कोई लकीरें नहीं होती बंधी हुई वे अपना मार्ग खोजते हैं और मार्ग खोजने का मजा ऐसा है कि सिर्फ तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हें लकीरें और नियम दे सकते हैं तुम्हारे मित्र तुम्हें लकीरें और नियम नहीं दे सकते तुम्हारे मित्र तो तुम्हें केवल एक बात दे सकते अभीपसा खोज की अभीप्सा अन्वेषण का आनंद चैतन्य की मस्ती और उस चेतना के प्रकाश में फिर चाहे कितना ही धीमा प्रकाश क्यों ना हो एक छोटा सा दिया चार कदमों तक प्रकाश डालता है लेकिन एक छोटे से दिए को लेकर तुम हजारों मील अंधेरे में यात्रा कर सकते हो चार कदम एक दफा चल लिए फिर चार कदम आगे रोशनी पड़ने लगी चार कदम चल लिए, फिर चार कदम आगे रोशनी पड़ने लगी मैं तुम्हें ध्यान का दिया देता हूं मैं तुम्हें नियम का शास्त्र नहीं देता इसलिए भी भय लगता होगा अब तुम चाहते हो ढाढस बनाओ ढांढस और में तुम बात ही असंभव कर रहे हो मैं सांत्वना नहीं देता मैं तो सांत्वनाएं छीनता हूं मैं तुम्हें संतोष देने को नहीं हूं सत्य देने को और संतोष सत्य को आच्छादित कर लेता है ढाढर्स बंधाऊ तो तुम्हारी कमजोरी मिटेगी नहीं ढाढर्स बंधाना तो ऐसा है जैसे लूला आदमी को दे दी, तो वैसाखी के सहारे चलने लगा मगर इससे लूलापन नहीं मिटता लंगड़ापन नहीं मिटता मैं तुम्हें सांगोपांग देखना चाहता हूं स्वस्थ देखना चाहता हूं तुम्हारे हाथ में तुम वैसाखियां लेकर चल रहे हो वे भी छीन लूंगा क्योंकि वे वैसाखियां जब तक तुम्हारे हाथ में रहेंगी तुम्हें यह याद ही ना आएगा कि तुम चल सकते हो अपने पैरों पर चल सकते हो तुम्हें बचपन से ही बैसाखियां पकड़ा दी गई अभागा है वह व्यक्ति जो बचपन से ही बैसाखियों के सहारे चल रहा है क्योंकि उसे अपने पाओं का भरोसा नहीं आता और बैसाखियों से शायद साग सब्जी खरीद लाओ बाजार हो आओ दो कोड़े की चीजें कमा लो लेकिन परमात्मा की यात्रा नहीं हो सकेगी और भी रोकर पुकारा था किसी ने भावना के हाथ कंगन आज फिर बंधवा लिया है और अब की बार क्या होगा भावना के हाथ कंगन आज फिर बंधवा लिया है और अब की बार क्या होकर रहेगा राम जाने और भी रोकर पुकारा था किसी ने और भी बांधा गया था मन कभी देवता की दृष्टि द्वारा कामना का और भी तोड़ा गया दर्पण कभी स्वप्न का नाता सभे स्वीकार फिर मैंने लिया है और अब की बार जग क्या का कहेगा राम जाने और फिर इस बार पहले की तरह ही भीड़ आंगन में उमंगों की लगी है लग रहा है आज फिर बैठे बिठाए जिंदगी जैसे कि सोते से जगी है आंख से उस आंख का सत्कार मैंने कर लिया है और अब की बार जल कितना बहेगा राम जाने एक दिन पहले यही पनघट लबालब प्यास को मेरी सहम कर पी गया था नींद जिसका नीर पीकर मर गई थी गीत उसका नीर पीकर जी गया था दुख बिचारे को द्रवित हो आसरा फिर दे दिया है और अब की बार मन क्या क्या कहेगा राम जाने स्वाभाविक है मन में सवाल उठते होंगे भावना के हाथ कंगन आज फिर बंधवा लिया है और अब की बार क्या होकर रहेगा राम जाने सन्यास भावना का कंगन है संयास अनंत के साथ भावर सन्यास सत्य के साथ सात फेरे भावना के हाथ कंगन आज फिर बंधवा लिया है और अब की बार क्या होकर रहेगा राम जाने चिंता तुम्हें पकड़ती होगी पुरानी आत्तों के कारण अब राम पर ही छोड़ो जिसके साथ बावर डाल ली है अब उस पर ही छोड़ो स्वप्न का नाता सभे स्वीकार फिर मैंने लिया है और अब की बार जग क्या क्या कहेगा राम जाने समझता हूं तुम्हारी अड़चन भी समझता हूं सहृदयता से तुम्हारी अड़चन समझता हूं लोग ना मालूम क्या क्या कहेंगे लोग हंसेंगे लोग पागल कहेंगे लोग कहेंगे विकृत हो गए पर परमात्मा के रास्ते पर ऐसा तो लोग सदा ही कहते रहे इतनी छोटी सी कीमत न चुका सकोगे इतना छोटा सा समर्पण भी न कर सकोगे तो फिर अनंत आनंद को मांगने की बात ही छोड़ दो जीवन में हर चीज के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है आंख से उस आंख का सत्कार मैंने कर दिया है और अब की बार जल कितना बहेगा राम जाने बहुत बहेगा आंखें अब आंसुओं से गीली ही रहेंगी क्योंकि जब हृदय गीला होता है तो आंखें बच नहीं सकती रोग बहुत मगर यह रुदन आनंद का होगा यह रुदन दुख का नहीं आंसू सदा ही दुख के नहीं होते इसे स्मरण इस रखो आंसू का दुख से कोई अनिवार्य संबंध नहीं है आंसू तो कभी क्रोध में भी आ जाते कभी दुख में भी आते कभी सुख में भी आते कभी मस्ती में भी आते कभी सौंदर्य के बोध में भी आते आंसुओं का कोई अनिवार्य संबंध किसी बात से नहीं है आंसू तो तब आते हैं जब तुम्हारे हृदय में कोई भी चीज इतनी ज्यादा होती कि तुम संभाल नहीं पाते प्रेम में आंसू बहते प्रार्थना में आंसू बहते जब भी तुम्हारे ऊपर से कुछ बह चलती है बाढ़ तो आंसू आते दुख विचारे को द्रिविथो आसरा फिर दे दिया है और अब की बार मन क्या क्या सहेगा राम जाने मन बहुत कुछ सहेगा लेकिन जो आत्मा के हित में सहते हैं उनका सहना सार्थक है मन तो कटेगा मन तो घिरेगा मन तो मरेगा मन की मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ संन्यास उसी का आमंत्रण और एक बात ध्यान रखो जब तक परमात्मा नहीं है तब तक कुछ भी नहीं तुम कितने ही रहो तुम नरक रहोगे जिस क्षण परमात्मा तुम्हारे भीतर होना शुरू होता है उसी दिन स्वर्ग का सुप्रभात जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर्धरा पर मिले व्यर्थ दीप को रात भर जल सुबह मिल गई चिर कुमारी उषा की किरण पालकी सूर्य ने चल दिवस भर अग्न पंथ पर रात लट चुमली चांद के थाल चांद के गाल की, जिंदगी में सभी को सदा मिल गया प्राण का मी सारथी राह का एक मैं ही अकेला जिसे आज तक मिल न पाया सहारा किसी बांह का बेसहारे हुई अब की जब जिंदगी साथ संसार सारा चले व्यर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है एक ही कील पर घूमती है धरा एक ही डोर से बस बंधा है गगन एक ही सांस में जिंदगी कैद है एक ही तार से बुन गया है कफन इस तरह हर किसी के नैन में यहां एक ऐसी बसी शक्ल खामोश है प्यार संसार भर का मिले क्यों न पर आदमी को न उसके बिना होश है होश ही आज अपना नहीं जब मुझे फूल बन उर्वशी भी खिले व्यर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है नासके इस नगर में तुम ही एक थे खोजता था मैं जिसे आ गया था यहां तुम न होते अगर तो मुझे क्या पता तन भटकता कहां मन भटकता कहा वह तुम ही हो कि जिसके लिए आज तक मैं सिसकता रहा शब्द में गान में वह तुम ही हो कि जिसके बिना सब बना मैं भटकता रहा रोज शमशान में पर तुम ही अब न मेरी पियो प्यास तो ओठ पर भी हिमालय गले व्यर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर मुझे तो जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है फूल से भी बहुत दिन किया प्यार पर दर दिल का कभी मुस्कुराया नहीं चांद से भी बहुत मन लगाया मगर प्राण को चैन मेरे न आया कहीं किंतु उस रोज तुमने पुकारा कि जब मैं पड़ा था चिता पर मगर गा उठा एक जादू न जाने किया कौन सा आग की गोद में अश्रु मुस्का उठा और मुझे रोशनी अब तुम ही दो न दो और मुझे रोशनी अब तुम ही दो न तो पास सारे सितारे जले व्यर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है खोजने जब चला मैं तुम्हें विश्व में मंदिरों ने बहुत कुछ भुलावा दिया खैर पर यह हुई उम्र की दौड़ में ख्याल मैंने न कुछ पत्थरों का किया पर्वतों ने झुका सी चूमे चरण बाहें डाली कली ने गले में मचल एक तस्वीर तेरे लिए किंतु में सिर्फ दामन बचाकर गया ही निकल और फिर भी न यदि तुम तो मिलो तो कहो जन्म किस अर्थ है मिस मृत्यु किस अर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है सन्यास उसकी तलाश है जिससे पाते ही जीवन में अर्थ की वरिषा हो जाती अमृत के घट तुम्हारे हृदय में उंडलने लगते पर साहस तो चाहिए ही चाहिए जितने बड़ी खोज पर निकलोगे उतना बड़ा साहस चाहिए पैर कपेंगे उनकी आदत नहीं है राह अनजानी अपरिचित मन भयभीत होगा पुरानी धारणाएं जंजीरों की तरह पीछे खींचेंगी यह सब स्वीकार मगर इस सबको तोड़कर भी जाना है क्योंकि जब तक परमात्मा ना मिले याद रखना जब न तुम ही मिले राह पर मुझे जब तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भीगर धरा पर मिले व्यर्थ है इतनी स्मृति जगती रहे बस पर्याप्त है और इस स्मृति के लिए जो भी देना पड़े प्राण भी देना पड़े तो भी सार्थक है क्योंकि यूं भी तो प्राण मौत एक दिन छीन लेगी जो छीन ही जाना है उसे बचाने का भी क्या सार उसका उपयोग ही कर लो उसे प्रभु के चरणों में समर्पण करके अमृत को क्यों ना पालें हम मृत्यु जैसे छीन ही लेगी वही प्रभु के चरणों में समर्पित होकर अमृत बन जाता है दूसरा प्रश्न क्या आपकी धारणा के भारत पर कुछ कहने की मेहरबानी करेंगे अयूब सईद संपादक करंज अयुब सईद मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं भारत पाकिस्तान चीन जापान मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखते मैं इस पृथ्वी को खंडों में बटा हुआ नहीं देखता हूं इस पृथ्वी का दुर्भाग्य यही है कि पृथ्वी खंडों में बटी है और जब तक खंडों में बटी रहेगी तब तक यह दुर्भाग्य कायम रहेगा विज्ञान ने पृथ्वी को एक कर दिया है बस राजनीति बीच से हट जाए तो मनुष्य का दुर्भाग्य मिट जाए आज पृथ्वी पर वे सब साधन उपलब्ध हैं जो मनुष्य को सुखी करें समृद्ध करें आज पहली बार पृथ्वी स्वर्ग के देवताओं को ईर्षा से भर सकती लेकिन राजनीति को मरना होगा तो ही विज्ञान जीत सकता है विज्ञान तो सौभाग्य के द्वार खोलता है राजनीति उन द्वारों को दुर्भाग्य में बदल दे देती अल्बर्ट आइंस्टीन लॉर्ड रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने अणुबम की खोज की अणुबम पृथ्वी के लिए सौभाग्य सिद्ध हो सकता था क्योंकि इतनी ऊर्जा हमारे हाथ में आ गई कि हम जो चाहते कर लेते मगर जो हुआ उल्टा ही हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग राग किए गए विज्ञान शक्ति खोजता है राजनीति उस शक्ति का उपयोग करती आइंस्टीन तो इससे इतना विक्षुब्त हुआ था अपने अंतिम दिनों में कि जब उसने किसी से किसी ने उससे पूछा कि अगले जन्म में भी क्या तुम फिर पुनः वैज्ञानिक होना चाहोगे उसने कहा कि नहीं प्लंबर हो जाऊंगा वो बेहतर लेकिन अब वैज्ञानिक नहीं होना है क्योंकि हमने जो खोजा सब व्यर्थ गया व्यर्थ ही नहीं गया घातक हुआ विषाक्त हुआ अणु ऊर्जा की खोज इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति को भूखा रहने की अब कोई जरूरत नहीं ना ही इतने लोगों को इतनी हजारों बीमारियों में सड़ने की जरूरत है ना ही मनुष्य को पुरानी बंधी बंधाई सत्तर वर्ष ही जीने की कोई आवश्यकता है वैज्ञानिक कहते हैं आदमी सरलता से अब 200 वर्ष जी सकता है बिल्कुल सरलता से और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में स्वयं को पुनर्जीवित कर लेने की इतनी क्षमता है कि मृत्यु घटने ही चाहिए यह कोई आवश्यक नहीं इसे टाला जा सकता बहुत टाला जा सकता है विज्ञान ने तो पृथ्वी को एकदम छोटा कर दिया है एक छोटा गांव हो गई पृथ्वी 24 घंटे में सारी पृथ्वी का चक्कर लगा ले सकते हो लेकिन राजनीति भयंकर सिद्ध हो रही तो पहली बात अबू सईद जो मैं कहना चाहूंगा वही है कि अगर भारत चाहता है कि इसके सौभाग्य का उदय हो तो भारत को पहला देश होना चाहिए पृथ्वी पर जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करे जो कहे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि बनते पूरा देश हम इसको पृथक नहीं रखना चाहते और भारत अकेला ऐसा देश है जो सबसे पहले यह कदम उठा सकता है इसकी परंपरा ऐसी वसुधैव कुटंब सदियों से हमने दोहराया है कि सारी वसुधा हमारा कुटुंब अब तक वैज्ञानिक आधार न थे इस बात के इसलिए यह बात केवल ऋषि वाणी होकर रह गई अब इसको यथार्थ में बदला जा सकता है अब तुम अपने ऋषियों को वास्तविक प्रयोगों में रूपांतरित कर सकते हो जिन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंब कम उनकी आत्माओं को इससे बड़ा अर्घ और कुछ भी ना होगा कि यह भारत पहला देश हो पृथ्वी पर ये सम्मान चूके ना भारत और कह दे कि हम अंतर्राष्ट्रीय हम छोड़ते हैं क्षुद्र सीमाएं हम छोड़ते हैं क्षुद्र राष्ट्रीय आग्रह हम अपने को अंतरराष्ट्रीय घोषित करते यह तो मेरी पहली धारणा है भविष्य के बाबत और ध्यान रखना कोई ना कोई यह करेगा फिर चूक जाओगे फिर पछताओगे यह ऐतिहासिक घड़ी और ये महान अवसर चूकने जैसा नहीं कोई ना कोई यह करेगा ही देर कोई करेगा स्विटरलैंड करेगा या कोई करेगा मगर जो करेगा वह इतिहास का निर्माता होगा वह एक नया सूत्रपात होगा एक नई मनुष्यता की आधारशिला रखी जाएगी लेकिन मैं राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रवाद जहर है मनुष्य बहुत तड़फ लिया राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्रवाद के अनुसंग धर्मवाद संप्रदायवाद जाति के रंग के वर्ण के वे सब भी राजनीति के छोटे छोटे खेल यह भी मैं चाहता हूं कि मनुष्य अब अपने को किन्हीं भी सीमाओं में आबद्ध न रखे न हिंदू न मुसलमान न जैन न ईसाई मनुष्य होना पर्याप्त है इसका यह अर्थ नहीं कि किसी को बाइबिल से रस मिलता हो तो न ले लेकिन मनुष्य हो कि बाइबल से रस लिया जा सकता है ईसाई होना अपरिहारी नहीं है इसका यह अर्थ नहीं कि किसी को गीता से मस्ती आती हो तो न ले पर इसके लिए हिंदू होना कहां जरूरी है? अगर हवाई जहाज में बैठने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है ईसाई होना जरूरी नहीं है अगर चिकित्सक से दवा लेने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है ईसाई होना जरूरी नहीं तो यह महाचिकित्सक है कृष्ण नानक कबीर दरिया मोहम्मद जीसस, बुद्ध इन महाचिकित्सकों से जीवन के रोग की औषधि लेने के लिए हिंदू मुसलमान ईसाई होने की जरूरत कहां है ये छोटे छोटे आग्रह अपने ऊपर थोपना अनिवार्य नहीं है सच्चाई तो यह है कि जितने ये आग्रह मजबूत हो जाते हैं उतने ही हमारे संबंध उन महाचिकित्सकों से टूट जाते सब सीमाएं अतिक्रमण होनी चाहिए मनुष्य मनुष्य है मात्र ऐसी घोषणा होनी चाहिए चंडीदास ने कहा है साबार ऊपर मानुष सत्य ताहार ऊपर ना सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य उसके ऊपर कोई और सत्य नहीं इस उद्घोषणा को दोहराओ इस उद्घोषणा को घर घर हृदय हृदय में गुंजाओ साबार ऊपर मानु सत्य ताहार ऊपर नाई मनुष्य परम सत्य है उसके ऊपर कोई सत्य नहीं परमात्मा भी मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है परमात्मा मनुष्य के अंतरतम का ही दूसरा नाम है उसकी ही अंतर गुहा में विराजमान है भगवान भक्त से दूर नहीं है जिस दिन भक्त अपनी भक्ति में परिपूर्ण लीन होता है उसी क्षण भगवान हो जाता है छोड़ो सारे छोटे आग्रह ताकि हम सारी मनुष्यता की वसियत को अपनी वसियत कह सकें यह कैसी दरिद्रता है कि तुम हिंदू हो इसलिए कुरान तुम्हारी वसियत नहीं और कुरान इतना प्यारा है तुम नाहक दरिद्र हो कुरान तुम्हारी संपदा हो सकता है थोड़ा सोचो शेक्सपियर को पढ़ते वक्त तुमको ईसाई तो नहीं होना पड़ता और न कालिदास को पढ़ने के लिए तुम्हें हिंदू होना पड़ता है और न उमर खयाम को पढ़ने के लिए तुम्हें मुसलमान होना पड़ता है तो तुम साहित्य के जगत में शेक्सपियर हो कि उमर खयाम हो कि कालिदास हो सबको अपना मानते हो धर्म का जगत तो उससे भी बड़ा है उसमें कुरान गुरुग्रंथ बाइबल धम्मपद गीता सब तुम्हारे अपने होने चाहिए सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो वही है जो सारे जगत के धर्म अनुभव को अपना कहेगा तुम सिर्फ रामकृष्ण के बेटे ही तो नहीं हो बुद्ध महावीर का खून भी तुम में बहता है तुम सिर्फ मोहम्मद और क्राइस्ट से ही तो नहीं जुड़े हो जर्थुस और लाओसू का खून भी तुम में बहता है ये सारी मनुष्य चेतना एक ही महासागर है घाटों के नाम अनेक हैं सागर तो एक है तुम घाटों से बंध गए हो और सागर को भूल गए हो मैं राष्ट्रवाद विरोधी हूं धर्मवाद विरोधी हूं संप्रदायवाद विरोधी हूं पंथवाद विरोधी हूं मैं चाहता हूं कि मनुष्य अपने पूरे अतीत को आत्मसात कर ले और जो मनुष्य अपने पूरे अतीत को आत्मसात कर लेगा वही पूरे भविष्य का मालिक हो सकता है स्मरण रखना और हमें पूरे भविष्य का मालिक होना है तो मैं धर्म के संबंध में ही नहीं कहता धर्म और विज्ञान दोनों के हमें मालिक होना है पुराना आदमी अधूरा था पुराने आदमी में दो ढंग के लोग थे एक थे भौतिकवादी एक थे अध्यात्मवादी दोनों अधूरे थे भौतिकवादी सोचता था सिर्फ शरीर हूं मैं खाओ पियो मौज करो और अध्यात्मवादी सोचता था शरीर को छोड़कर हूं मैं तो ना तो खाओ न पियो न मौज करो सड़ो कांटों पे लेटो उपवास करो सिर के बल खड़े रहो अपने शरीर को गलाओ क्योंकि आत्मा शरीर की दुश्मन है ये दोनों बातें मूढ़तापूर्ण है और इन दोनों बातों ने मनुष्य जाति को विक्षिप्त किया है मेरी जो भविष्य के मनुष्य की धारणा है उसमें मनुष्य ना तो भौतिकवादी होगा ना आध्यात्मवादी होगा मनुष्य समग्रतावादी होगा वो कहेगा आत्मा भी मैं हूं शरीर भी मैं हूं शरीर मेरा घर है आत्मा का उसमें वास है अपने घर को सजाते हो या नहीं अपने घर को साफ सुथरा रखते हो या नहीं और जहां आत्मा का वास हो वह शरीर घर ही नहीं रह जाता मंदिर हो जाता है देह का सम्मान तुम्हारे भीतर छिपी आत्मा का ही सम्मान है प्रकरांतर से तो देह को सताना नहीं मिटाना नहीं गलाना नहीं देह को सीढ़ी बनाना है यह पुराना मनुष्य खंडित मनुष्य था इस खंडित मनुष्य ने एक दुनिया बनाई थी जिसने बहुत दुख पाया क्योंकि जिसने सोचा खाओ पियो मौज करो बस वो खाने पीने मौज करने में समाप्त हो गया उसने कभी भीतर की संपदाओं की तरफ दृष्टि ही न डाली माना ही नहीं तो दृष्टि क्यों डालता वह बहिर्मुखी होकर जिया बहिर्मुखी होकर मरा भीतर दरिद्र का दरिद्र रहा और भीतर बैठा था सम्राटों का सम्राट और जिसने सोचा कि भीतर ही सब कुछ है वो अंतर्मुखी हो गया उसने आंख बंद कर ली उसने भीतर के रस तो पाए लेकिन बाहर बड़ी दरिद्रता फैल गई दीनता फैल गई ये जो आज भारत दरिद्र है इसमें तुम्हारे अध्यात्मवादियों का हाथ है इससे तुम्हारा मन माने या न माने तुम्हारे अहंकार को चोट लगे या न लगे मुझे चिंता नहीं है तुम्हारा जो भारत दरिद्र है आज भूखा मर रहा है आधे लोग भूखे हैं भारत में, कोई ठीक स्वस्थ नहीं मालूम होता उसके पीछे कारण तुम्हारे अध्यात्मवादियों का है उन्होंने कहा बाहर कुछ है ही नहीं बस आंख बंद करो और बैठ जाओ गुफाओं में पश्चिम बाहर तो समृद्ध हो गया लेकिन भीतर दरिद्र पूरब भीतर तो समृद्ध हुआ बाहर दरिद्र हो गया ये तो बड़ा अधूरा अधूरा हुआ ये तो ऐसा हुआ कि पक्षी का एक पंख काट दिया और कहा उड़ो फिर पंख बायां काटा कि दायां काटा इससे क्या फर्क पड़ता है पक्षी उड़ नहीं सकता ये तो किसी आदमी का एक पैर काट दिया हो कहा दौड़ो फिर तुमने बाया काटा कि दाया काटा क्या फर्क पड़ता है पूरब की मनुष्यता भी एक पंख वाली पश्चिम की मनुष्यता भी एक पंख वाली मैं चाहता हूं मनुष्य जिसके दोनों पंख पंखों मेरे भविष्य की धारणा में एक ऐसा मनुष्य है जो देह में भी आनंदित होगा और आत्मा भी आनंदित होगा जो न तो अंतर्मुखी होगा ना बहिर होगा जो कुशल होगा भीतर जाने में बाहर आने में जिसकी कुशलता अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के बीच सेतु बनने की होगी जैसे तुम अपने घर के बाहर जाते हो सुबह हो गई धूप निकली प्यारे पक्षी गीत गाने लगे तुम बाहर आ गए इसमें कुछ बड़ी अड़चन करनी पड़ती बाहर आने में कुछ बड़ा योग साधन करना पड़ता है कुछ शीर्षासन वगैरह करना पड़ता पहले तुम चुपचाप बाहर आ जाते फिर धूप घनी हो गई शरीर तपने लगा तुम भीतर चले आते छाया की तलाश में जैसे तुम धूप होती ज्यादा तो भीतर आ जाते सीत होती ज्यादा तो बाहर आ जाते ऐसा ही मनुष्य होना चाहिए कुशल बाहर और भीतर जाने में भीतर भी अपना है बाहर भी अपना है सारा सब कुछ अपना है इसमें कुछ भी त्याज नहीं है मैं तुम्हें ऐसी कुशलता देना चाहता हूं कि तुम बाहर और भीतर सहजता से आ सको इतनी सहजता से जैसे श्वास बाहर आती भीतर जाती पूर्व ने तय किया कि हम भीतरी श्वास को रोक कर रखेंगे मर गए पश्चिम ने तय किया कि हम बाहरी श्वास को रोक कर रखेंगे मर गए दोनों प्रयोग असफल हो गए मनुष्य जाति का पूरा इतिहास अब तक का असफलता का इतिहास है एक नया मनुष्य मैं चाहता हूं वह भारत में भी पैदा हो भारत के बाहर भी पैदा हो क्योंकि भारत भर से कोई उसका संबंध नहीं पृथ्वी के कोने कोने में एक नए मनुष्य का विरभाव होना चाहिए वह मनुष्य श्वास लेना वाला मनुष्य होगा बाहर भी लेगा भीतर भी लेगा और एक मजे की बात ख्याल रखना जितनी गहरी श्वास तुम बाहर लोगे उतनी ही गहरी श्वास भीतर जाएगी और जितनी गहरी भीतर लोगे उतनी ही गहरी बाहर जाएगी दोनों में एक संतुलन होता है और अब तक तुम्हें सिखाया गया कि श्वास लेने से डरो जीने से डरो जीना पाप है जीना दंड है तुम जी रहे हो इसलिए कि तुम्हें पाप के लिए भेजा गया है दंड देकर इस पृथ्वी पर ये भ्रांत धारणाएं टूटनी चाहिए और इन भ्रांत धारणाओं के कारण ही विज्ञान और धर्म में विरोध हो गया है जैसे ही ये धारणा टूट गई और हमने मनुष्य को उसकी समग्रता में स्वीकार किया बाहर भी सुंदर भीतर भी सुंदर वैसे ही विज्ञान और धर्म करीब आ जाएंगे और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी सौभाग्य की घड़ी होगी जब विज्ञान और धर्म एक साथ होंगे हाथ में हाथ लेके नाचेंगे उस दिन धन भी खूब होगा और ध्यान भी खूब होगा उस दिन शरीर भी स्वस्थ होगा और आत्मा भी मस्त होगी यह मेरी धारणा है सारे मनुष्य के लिए स्वभावतः भारत भी उसमें सम्मिलित है पुराना मनुष्य या तो परलोकवादी था या इहलोकवादी था या तो नास्तिक था या आस्तिक और जब भी कोई मनुष्य इस तरह के भेद कर लेता है आस्तिक नास्तिक इ परलोक खंडों में टूट जाता है खंडों में टूटा हुआ आदमी विक्षिप्त हो जाता है यह लोक भी हमारा है परलोक भी हमारा है और परलोक इस लोक से भिन्न नहीं इस लोक का ही विस्तार है और नास्तिकता आस्तिकता सत्रु नहीं है नास्तिकता आस्तिक होने की सीढ़ी समझ लेना इस बात को ठीक से क्योंकि तुम्हें इतनी बार यह बात उल्टे ढंग से समझाई गई कि जड़ भूत हो गई कि नास्तिक और आस्तिकता की सीढ़ी लेकिन मैं फिर दोहराता हूं नास्तिकता आस्तिकता की सीढ़ी जिस आदमी को नहीं कहना नहीं आया उस आदमी को हां कहना कभी आता ही नहीं जो आदमी नहीं कहने में नपुंसक है उसका हां भी नपुंसक होता है जो आदमी कह सकता है नहीं अगर वो कभी हां कहे तो तुम उसके हां का भरोसा कर सकते हो और जो आदमी हमेशा कहता है जी हुजूर हां हुजूर उसकी बात का कोई भरोसा मत करना उसके हां में कोई बल नहीं उसका हां बिल्कुल निर्बल है उसका हां बिल्कुल निस्तेज है इसलिए तुम्हारे आस्तिक बिल्कुल निस्तेज मालूम होते हैं, आस्तिकों से पृथ्वी भरी कोई मंदिर जा रहा है कोई गुरुद्वारा जा रहा है कोई मस्जिद जा रहा है कोई चर्च जा रहा है तुम्हारी पृथ्वी आस्तिकों से भरी लेकिन तुम्हारी इतनी आस्तिकों की भीड़ और आस्तिकता की गंध तो कहीं दिखाई पड़ती नहीं बात क्या है कहां चूक हुई जाती चूक इसलिए हो रही कि तुम्हारे आस्तिक थोथे उनको जबरदस्ती आस्तिक बना दिया गया है आस्तिकता उनका अपना निच का चुनाव नहीं उनका अपना संकल्प नहीं बचपन से बच्चों पर थोप दिया आस्तिकता कि झुको परमात्मा के सामने की ईश्वर है कि नहीं झुकोगे तो नरक में सड़ोगे कि झुकोगे तो स्वर्ग में पुरस्कार पाओगे डरा दिया घबरा दिया भयभीत कर दिया छोटे छोटे असहाय बच्चे असहाय बच्चों के साथ जितना अनाचार पृथ्वी पर हुआ है उतना किसी और के साथ नहीं हुआ है किसी और के साथ करोगे तो वो थोड़ा संघर्ष भी करेगा असहाय बच्चे क्या संघर्ष करें तुम पर निर्भर हैं तुम जो कहोगे उसमें हां भर देते तुम रात को रात कहो तो ठीक दिन कहो तो ठीक बच्चा इतना असहाय है इतना निर्भर है रोटी पर रोजी पर कपड़े पर लत्ते पर हर चीज पर कि तुम तो उससे जो चाहो कहेगा हिंदू घर में पैदा होता है तो हिंदू हो जाता है बेचारा मुसलमान घर में पैदा होता है तो मुसलमान हो जाता है मुसलमान घर में पैदा हुए बच्चे को हिंदू घर में बड़ा करो हिंदू हो जाएगा उसे याद नहीं आएगी कभी मुसलमान था यह मुसलमानी ये हिंदुत्व सब थोपे हुए मैं चाहता हूं कि यह थोपना बंद हो बच्चों को मुक्त छोड़ा जाए हां जरूर उन्हें खोज की अभिप्सा दी जाए उनसे कहा जाए जीवन में खोजना जीवन जितना ऊपर दिखाई पड़ता है उतना ही नहीं है भीतर बहुत छिपा है खोजना हम भी खोजते हैं तुम भी खोजना खोजने की अभीपसा तो दो लेकिन क्या मिलेगा खोजने पर इसके सिद्धांत मत दो तो स्वभावतः प्रत्येक बच्चा नकार से चलेगा नकार तलवार पर धार रखने का उपाय है पहले तो नहीं कहेगा क्योंकि जो बात उसको समझ में नहीं आएगी उसमें हानि भरेगा तुम कहोगे इस पर है वो कहेगा नहीं कहां है दिखाओ प्रत्येक व्यक्ति अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो पहले नास्तिक होगा और नास्तिकता की तलाश ही धीरे धीरे उसे उस, उस जगह ले आएगी ऐसी चीजों का अनुभव उसके जीवन में शुरू हो जाएगा जिनमें इंकार करना मुश्किल है किसी दिन प्रेम में पड़ेगा प्रेम को जानेगा और पाएगा कि नहीं शब्दों में सिद्धांतों में आता है उतने पर जीवन समाप्त नहीं कुछ और भी है किसी दिन गुलाब के फूल को खिला देखेगा और पाएगा कि सुंदर है लेकिन सौंदर्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं किसी दिन तारों भरी रात देखेगा और चकित विश्व विमुक्त रह जाएगा एक क्षण को सन्नाटा छा जाएगा यह तारों भरी रात का सौंदर्य यह शांति ये शालीनता ये, ये महिमा उसके जीवन में पहली दफा हाक की पहली सरसराहट होगी ऐसे धीरे धीरे नकार करते करते करते एक दिन वह हां के मंदिर पर पहुंच जाएगा अनिवार्य रूप से पहुंच जाएगा और तब हां में एक मज़ा है तब आस्तिकता में एक विस्फोट मैं पृथ्वी को आस्तिक देखना चाहता हूं लेकिन नास्तिक के विपरीत नहीं मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जो नास्तिकता को पी के आस्तिक मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जिन्होंने नास्तिकता की सीढ़ी बना ली और आस्तिक मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जो नहीं सुनने से डरते नहीं और कानों में उंगलियां नहीं डाल देते मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जिन्होंने नहीं का उपयोग कर लिया है और नहीं की ही धार से हां की तलाश कर ली ये जो परलोकवादी आस्तिक थे वे अनिवार्य रूपेण इस जीवन के विरोध में थे भारत में हमने उनको खूब मौका दिया उन्होंने हमारा सारा जीवन नष्ट कर दिया हर चीज गलत है भोजन गलत है कपड़े पहनना गलत है अच्छे मकान बनाने गलत हैं, आराम की जिंदगी गलत है हर चीज गलत है उन्होंने हमको रुग्ण कर दिया हमारा पूरा का पूरा मनस्ास्त्र रुग्णता की एक लंबी कहानी हो गई उन्होंने दो उपद्रव किए एक उपद्रव तो यह किया कि यह जीवन गलत है यह संसार पाप है माया है इसके परिणाम दो हुए एक तो यह परिणाम हुआ कि जिन्होंने उनकी नहीं सुनी और किसी तरह इस संसार में जीते रहे उनके भीतर अपराध भाव पैदा हो गए कि हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं अगर एक स्त्री प्रेम किया तो पाप अगर दो पैसे कमाए तो पाप अगर एक अच्छा मकान बना लिया तो पाप अगर अच्छे कपड़े पहने तो पाप उनके भीतर एक अपराध भाव पैदा हो गया और उनके अपराध भाव के कारण वे जो भी कर लेंगे उसको भोग न पाएंगे क्योंकि अपराध भाव भीतर भरा है डर रहे हैं कप रहे हैं कि अब नरक में सड़ना पड़ेगा स्त्री के प्रेम में पड़ गए और दूसरे वे लोग जिन्होंने इनकी बात मान ली वो पाखंडी हो गए क्योंकि जीवन इतना प्राकृतिक है कि तुम लाख कहो कि झूठ और लाख कहो कि सपना फिर भी खींचता है आकर्षित करता है खींचेगा ही क्योंकि इसके भीतर छिपा हुआ परमात्मा का आकर्षण है तुम्हारे महात्मा लाख चिल्लाते रहे तो दो तरह के लोग पैदा किए एक तो पाखंडी जो ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और दूसरी तरह के लोग पैदा किए अपराध भाव से भरे हुए जो बेचारे सदा एक छाती पर पत्थर लिए चल रहे हैं, हमने मनुष्यता को बुरी तरह मार डाला मेरे भविष्य की धारणा में ऐसा मनुष्य होगा जो ना अपराध भाव से भरेगा ना पाखंडी होगा जो जीवन को उसकी समग्रता में परिपूर्णता में जिएगा और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करेगा जो प्रेम भी करेगा जो नाचेगा भी जो गीत भी गाएगा जो इस जीवन के आनंद को भी उठाएगा और इस सारे आनंद के कारण परमात्मा के प्रति अनुग्रहित होगा कि धन्यभागी भागी हूं कि तूने ऐसा अपूर्व अवसर दिया है मुझ अभागे को मुझ ना कुछ को ऐसे सुंदर वृक्ष इनकी हरियाली इनके फूल ऐसे चांदारे ऐसे सूरज ऐसे लोग ऐसा अद्भुत जगत तूने मुझे दिया जिसकी कोई पात्रता नहीं है तो मैं अनुग्रहित हूं वो इस जगत के आनंद को भोगेगा और आनंद का भोग ही उसकी प्रार्थना बनेगी मैं एक ऐसे मनुष्य को देखना चाहता हूं भारत में भी भारत के बाहर भी पुराना मनुष्य जो था नीतिवादी था धार्मिक नहीं था धर्म और नीति में बड़ा भेद है नीति हमेशा दूसरे जो तुम पर थोपते हैं उसके अनुसार चलने का नाम धर्म तुम्हारी चेतना तुम्हें जो इशारे देती है उनके अनुसार चलने का नाम और जरूरी नहीं है कि धर्म और नीति समय हमेशा सहमत हो अक्सर तो सहमत नहीं होते जैसे बुद्ध के समय में नीति तो यह थी कि यज्ञ में पशुओं की बलि देना लेकिन बुद्ध की अंतरात्मा ने गवाही न दी। पशुओं की बलि नैतिक तो थी ये बात लेकिन बुद्ध के मन की गवाही ना हुई मोहम्मद के समय में पत्थर की मूर्तियों की पूजा नैतिक तो थी लेकिन मोहम्मद के हृदय में यह गवाही न बैठी कि पत्थर की पूजा से कोई परमात्मा तक पहुंच सकता है नीति समाज स्वीकृत व्यवस्था है धर्म आत्मा में उठा हुआ भाव है अब तक आदमी नैतिक ढंग से जिए इसकी व्यवस्था की गई क्योंकि समाज चाहती है कि तुम समाज की मान के चलो ठीक और गलत का सवाल नहीं तुम हो कौन ठीक और गलत का निर्णय करने वाले पांच हजार साल हो गए मनु ने स्मृति लिखी अपनी अभी भी हिंदू उसी को मान के चल रहे हैं ये नीति ये धर्म नहीं मनु ने लिखा कि शूद्र त्याजें तो सूद्र अब भी त्याज अभी भी जलाए जा रहे हैं मनु ने लिखा जैसा लिखा वैसा आज भी माना जा रहा है यह नीति तो हुई धर्म ना हुआ पुरानी जगत की जो आधारशिला थी नीति थी भविष्य की जो आधारशिला होगी वो धर्म होगी धर्म व्यक्ति को निजता देता है नीति व्यक्ति की निजता छीन लेती और निजता छीनी की आत्मा छीनी धर्म है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वो जो धीमी सी अंत चेतना की आवाज है जहां से परमात्मा बोलता है इसलिए मैं अपने सन्यासी को नैतिक होने के लिए नहीं कहता इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कहता हूं अनैतिक हो जाओ इसका केवल इतना ही अर्थ है कि ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और वो तुमसे कहे वही परम नियम है फिर उस पर सब दांव पर लगा देना और तुम कभी हारोगे नहीं चूकोगे नहीं मंजिल पर पहुंच जाओगे भविष्य का मनुष्य नैतिक नहीं धार्मिक होगा एक नई धारणा मनुष्य की एक अति नई धारणा आवश्यक हो गई है एक ऐसी धारणा जो जीवन को उसकी सर्वांगीणता में स्वीकार करती हो और अहोभाव से एक ऐसी धारणा जो छुद्र से लेकर विराट तक कुछ भी अस्वीकार न करती हो क्योंकि कीचड़ में कमल छिपे कीचड़ को अस्वीकार किया तो कमल कभी पैदा नहीं होते हालांकि कीचड़ में कमल दिखाई नहीं पड़ते और जब कमल पैदा हो जाते हैं तो भरोसा भी नहीं आता कि कीचड़ से पैदा हुए होंगे कीचड़ और कमल दोनों अंगीकार होने चाहिए इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं कि घर मत छोड़ना द्वार मत छोड़ना यह कीचड़ की दुनिया है इसे छोड़ मत भाग जाना नहीं तो कमल ना हो सकोगे मेरे सन्यास की धारणा में कैसा मनुष्य हो इसकी पहली रूपरेखा है इसका पहला विधान है लेकिन ये बातें अयुब सैयद मैं सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा हूं उतनी संकीर्णताओं में किन्हीं निवेदनों को करने की मेरी इच्छा नहीं ये सारी बातें भारत के लिए लागू हैं वैसे ही जैसे सारी मनुष्य जाति के लिए लागू और एक बहुत निर्णायक घड़ी करीब आ रही जब कुछ तय करना होगा एक ऐसी निर्णायक घड़ी करीब आ रही है कि आने वाले 25 वर्षों में या तो हम देखेंगे कि सारी मनुष्यता ने अपनी ही मूढ़ताओं के कारण अपना अंत कर लिया क्योंकि इतने उदजन बम और हाइड्रोजन बम इकट्ठे हो गए कि एक एक आदमी को सात सात सौ बार मारा जा सकता है इस तरह की सात सौ पृथ्वियां नष्ट की जा सकती आमूल मनुष्य नहीं मरेगा पशु पक्षी पौधे कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे और इतने बड़े विस्फोटक साधनों के ऊपर जिन लोगों का हक है वो करीब करीब पागल हमारी हालत ऐसी है कि मैंने सुना एक हवाई जहाज आकाश में उड़ा बड़ा जंबो जेट कोई साढ़े सात सौ लोग हवाई जहाज में और अचानक वो जो पायलट था खूब खिलखिला के हंसने लगा ऐसे खिलखिला के कि इंटरकाम पर उसकी खिलखिलाहट की आवाज सारे यात्रियों को सुनाई पड़ी और खिलखिलाहट थोड़ी घबराने वाली भी थी क्योंकि खिलखिलाट ऐसी थी जैसे पागलों की होती और बंदी नहीं हो रही थी आखिर लोगों ने जाके पूछा कि बात क्या किसलिए लिए हंस रहे हो उसने कहा कि मैं पागलखाने से निकल भाग मैं पायलट था पहले मैं पागलखाने से निकल भाग आया ढूंढ रहे होंगे वो लोग अब मुझे इसलिए मुझे हंसी आ रही तुम सोच सकते हो उन साढ़े सात सौ आदमियों पे क्या गुजरी होगी पागल पायलट अब जीवन का क्या भरोसा है यह जो विराट ऊर्जा इकट्ठी हो गई है सारे जगत में ये राजनीतिज्ञों के हाथ में और इनसे ज्यादा पागल आदमी तुम कहां खोजोगे इनकी कुंजियां पागलों के हाथ में हम जरूर एक गहन खतरे से गुजर रहे हैं एक भी पागल इनमें से शुरुआत कर सकता है उस महाविनाश की और वो महाविनाश श्रृंखलाबद्ध होगा एक ने शुरू किया तो दूसरे को शुरू करना ही पड़ेगा और विनाश ऐसा होगा जिसमें ना कोई जीतेगा ना कोई मरेगा न कोई जीतेगा ना कोई हारेगा क्योंकि सभी मर जाएंगे इसके पहले कि यह विनाश घटित हो मनुष्य को जीवन के कुछ नए आधार रख लेने चाहिए ध्यान में ही वे आधार रखे जा सकते हैं क्योंकि ध्यान ही मनुष्य को शांत करता युद्ध से मुक्त करता है वह मनुष्य से मुक्त करता है दूसरे को विनाश से मुक्त करता है और ध्यान ही मनुष्य को अंतरात्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है इसलिए मेरी सारी चेष्टा एक ही बात पर संलग्न है कि कैसे अधिक से अधिक मनुष्य ध्यान की गरिमा को उपलब्ध हो सके ध्यान में भविष्य है मनुष्य का और ध्यान में ही एकमात्र सुरक्षा की संभावना है यह जो सन्यास में विस्तीर्ण कर रहा हूं यह केवल ध्यान की खबरें ले जाने वाले लोग हैं जो दूर दूर पृथ्वी के कोने कोने तक ध्यान की सुवास को ले जाएं। जितने अधिक लोग ध्यान में संलग्न हो जाएं, उतना अच्छा है उतने ही मनुष्य के बचने का उपाय है। तीसरा प्रश्न जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है आपके पास आता हूं तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती पर वह खोख हो जाती जीवन न तो व्यर्थ है न सार्थक जीवन तो कोरा कैनवास है तुम जो चाहो उस पर चित्रित कर लो जीवन तो कोरी किताब है चाहो तो गालियां लिखो और चाहे तो गीत लिख लो जीवन अपने आप में कुछ भी नहीं है जीवन कोरा अवसर है और अधिक लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि जीवन में कोई अर्थ है मिल क्यों नहीं रहा जीवन में अर्थ होता नहीं डालना होता है जितना डालोगे उतना मिलेगा उससे ज्यादा नहीं बांसुरी रखी है और तुम बैठे उसके सामने वो कहते हो कि बांसुरी तो है लेकिन इसमें स्वर क्यों नहीं बांसुरी में स्वर होते नहीं जन्माने होते जगाने होते डालने होते उमगाने होते रखो ऑंठ पर और बजाओ ऐसे और अपूर्व संगीत पैदा होगा जीवन में कोई रेडीमेड अर्थ नहीं है कि चले रेडीमेड की दुकान और तैयार कपड़े पहन के लौट आए जीवन तो सिर्फ एक खुला अवसर है जो चाहो वही बन जाएगा इसलिए बुद्ध इसी में निर्वाण बना लेते हिटलर जैसे लोग इसी में महानरक बना लेते इसी में कोई तुम्हारे पास बैठा स्वर्ग में जीता है और तुम नरक में जीते हो जीवन परम स्वतंत्रता है जीवन सृजन है तुम पूछते हो जीवन में व्यर्थ क्यों मालूम होता है क्योंकि तुमने अर्थ डाला नहीं होगा बगिया खाली क्यों मालूम होती तुमने बीज बोए ना होंगे फूल क्यों नहीं आते बीज भी बोए होंगे तो पानी ना सिंचा होगा सृजनात्मक बनो तो अर्थ होगा और जो लोग भी सृजनात्मक नहीं है उनका जीवन व्यर्थ रहेगा मगर कसूरवार वे स्वयं कोई और कसूरवार नहीं है फिर तुमने पूछा आपके पास आता हूं तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती झलक ही मिलेगी ऐसे ही जैसे कि तुम रास्ते पर चलते अंधेरे में और फिर एक आदमी आ जाता जिसके हाथ में लालटेन है और तुम उसके साथ हो लेते जितनी देर तक लालटेन वाला आदमी तुम्हारे साथ होता है रास्ते पर रोशनी होती फिर आ गया चौराहा और उस आदमी ने कहा नमस्कार भाई अब मैं अपनी राह चला फिर घन अंधेरा अब तुम हैरान होते होगा अभी तक थोड़ी झलक थी अब घनघोर अंधेरा क्यों मेरे दिए की रोशनी में थोड़ी देर चल सकते हो मगर वो तुम्हारे दिए की रोशनी नहीं तुम्हारे दिए की रोशनी होगी तो ही सदा रोशनी तुम्हारे सांस रहेगी नहीं तो झलके मिलेंगी बगीचे में गए तो सुगंध मालूम पड़ेगी फिर घर गए वहां कहां सुगंध मालूम पड़ेगी जब तक कि तुम्हारा घर भी बगीचा ना बन जाए मेरे पास बैठोगे थोड़ी देर तो मेरी मस्ती तुम्हें आच्छादित करेगी मेरे गीत तुम्हारे गान बनेंगे मेरे प्राणों के साथ तुम्हारा थोड़ा सा संबंध जुड़ेगा थोड़ा सत्संग होगा थोड़ा रस बहेगा थोड़ा तुम भी चखोगे थोड़ी बूंदाबांदी होगी मगर इससे केवल इतना ही समझना कि बूंदाबांदी हो सकती है रोशनी हो सकती है रस हो सकता है अब मैं इसे कैसे पैदा करूं अगर मैं पैदा कर सकता हूं तो तुम भी पैदा कर सकते हो मैं तुमसे जरा भी भिन्न नहीं हूं तुम मुझसे जरा भी भिन्न नहीं हो। जो मेरे भीतर संभव है वह तुम्हारे भीतर संभव है इसलिए मैं इन धारणाओं के बहुत विपरीत हूं हिंदू कहते हैं कि राम अवतार हैं ऊपर से आए अवतार का मतलब ही होता उतरे अवतारत हुए मैं इस बात के पक्ष में नहीं क्यों अगर राम अवतार हैं और उनमें अगर सुगंध है तो हमारे किस काम की वो तो अवतार हैं आकाश से आए हैं ठीक है हम तो आकाश से आए नहीं हम तो जमीन से ही उगे कृष्ण अवतार है नहीं अवतार की धारणा मुझे पसंद नहीं मुझे तो जैनों के तीर्थंकर की धारणा ज्यादा पसंद है तीर्थंकर का अर्थ होता है अवतार नहीं हमारे बीच ही पैदा हुए हम जैसे ही लोग ठीक हम जैसे लोग लेकिन फिर उनके जीवन में फूल खिले उससे भरोसा बनता है अगर तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति के जीवन में फूल खिल सकते हैं तुम्हारे ही जैसे मांस मज्जा का बना हुआ व्यक्ति तुम्हारे ही पृथ्वी का अंग तो तुम्हारे भीतर भी फूल खिल सकते हैं तीर्थंकर का अर्थ है जो अपनी ही चेष्टा से तीर्थ बना जो था ठीक तुम जैसा लेकिन एक दिन कुछ उसके भीतर घटा कि वह रोशन हो उठा महावीर बुद्ध पार्श नैमी ये तुम जैसे ही लोग हैं अवतार नहीं इनका अवतरण नहीं हुआ ऊर्ध्व गमन हुआ है ये आकाश की तरफ उठे पैदा हुए थे जमीन से तुम भी जमीन से पैदा हुए हो तुम भी आकाश की तरफ उठ सकते हो तुम कहते जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है क्योंकि तुमने व्यर्थता के बीज बोए होंगे लोग बीज ही व्यर्थता के बो रहे हैं, कोई धन कमा रहा है अब धन से कहीं जीवन सार्थक हुआ है सुविधापूर्ण हो जाएगा सार्थक नहीं हो सकता सुविधा सार्थकता नहीं है तुम अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहो व्यर्थ हो तो व्यर्थ ही हो एयर कंडीशनिंग सार्थकता नहीं दे सकती कोई एयर कंडीशनिंग करने वाली कंपनी इसका दावा भी नहीं करती हां ताप नहीं होगा कमरे में शीतलता होगी मगर तुम तो तुम ही हो अगर तुम्हारे भीतर गालियां ही घूमती हैं तो एयर कंडीशन क्या करेगा और सुविधा से घूमेंगी ठंडक पाक धूप धाप में थोड़ी देर साथ भूल भी जाते हो तुम कितनी ही सुंदर व्यवस्था कर लो बाहर लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर गीत पैदा नहीं हो रहा है बाहर की व्यवस्था क्या करेगी और ख्याल रखना फिर दोहरा दूं मैं बाहर की व्यवस्था के विपरीत नहीं बाहर तुम जो भी व्यवस्था करते हो ठीक लेकिन उतने पर रुक मच जाना उतने से अर्थ पैदा नहीं होता अर्थ के लिए कुछ और करना होगा बाहर की व्यवस्था पैदा होती विज्ञान से अर्थ भीतर की घटना है पैदा होता धर्म से व्यवस्था पैदा होती विज्ञान से अर्थ पैदा होता ज्ञान से सुविधा पैदा होती है बाहर के आयोजन से शांति और आनंद पैदा होता है भीतर के आयोजन से तुमने भीतर के लिए किया क्या है धन कमाया मकान बनाया बच्चे हैं परिवार है सब ठीक और मैं इनमें से किसी का विरोधी नहीं हूं मगर भीतर के लिए तुमने क्या किया भीतर भावर डाली भीतर बजी सहनाई भीतर उस प्यारे को तलाशा भीतर मारे साथ फेरे तुम देखते हो सात फेरे मारने पड़ते हैं जब विवाह होता ये भीतर के सात फेरों के बाहर प्रथिबिंब मात्र है क्योंकि भीतर सात चक्र हैं मनुष्य के जीवन में और प्रत्येक चक्र का फेरा लग जाए तो तुम सहस्त्रार तक पहुंचते हो भीतर के सात चक्र ही बाहर के सात फेरे बन गए और सात फेरे बांधने पड़ते हैं अग्नि के चारों तरफ भीतर के सात फेरे भी भीतर की अग्नि को जगा के डालने पड़ते हैं और भीतर की अग्नि जगती है प्रभु की प्यास से प्रज्वलित प्यास से, जैसे कोई मरुस्थल में भटका हो और प्यास लगे तो उसकी प्यास साधारण प्यास नहीं है आग है ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में परमात्मा की प्यास जगती को उसके बिना एक क्षण जीना संभव नहीं तो तुम्हारे भीतर अग्नि पैदा होती अग्नि प्रज्वलित होती वही असली यज्ञ और उस यज्ञ के चारों तरफ जब तुम सात फेरे पूरे कर लेते हो तो सहस्त्रार में अर्थ का कमल खिलता है तुम पूछते हो जीवन में अर्थ क्यों नहीं क्योंकि तुमने पैदा नहीं किया है। और आपके पास आता हूं तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती झलक ही मिलेगी यह भी कुछ कम नहीं झलक मिलती तो भरोसा आता है कि अर्थ हो सकता है फिर अर्थ पैदा करना पड़ेगा झलक पर ही निर्भर मत रह जाना वो तो तुम किसी बड़े वीणा वादक को सुनोगे तो मस्त हो जाओगे फिर घर जाके तुम यह मत सोच लेना कि तुम वीणा वादक हो गए फिर वीणा वादन सीखना होगा उस मस्ती ने तुम्हें एक याद दिला दी सच उस मस्ती ने तुमसे यह कहा कि वीणा से ऐसा चमत्कार हो सकता है और वीणा तुम्हारे घर में भी रखिए। और तुम्हारे पास भी उंगुलियां हैं वैसी ही जैसे वीणा वादक के पास लेकिन अंगुलियों और वीणा के तार में थोड़ा संबंध जोड़ने का अभ्यास करना होगा वही अभ्यास साधना है तू उठा तो उठ गई सारी सभा सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया स्वप्न की डोली उठा आंसू चले धूल फूलों को धूल फूलों की जवानी हो गई शाम की सियाही बनी दिन की खुशी देह की मीनार पानी हो गई तू गया क्या हाय बेमौसम मौसम यहां एक बादल डबडबाता रह गया तू उठा तो उठ गई सारी सभा सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया हाथ जब था मे खड़ा था पास तू पांव पर मेरे झुका संसार था हर नजर मेरे लिए बेचैन थी हर कुसुम मेरे गले का हार था तू नहीं तो कुछ खिलौने के लिए एक बचपन छटपटाता रह गया तू उठा तो उठ गई सारी सभा सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया प्यार दुनिया ने बहुत मुझको किया पर लगन तुझसे लगी टूटी नहीं लाल हीरे भी बहुत पहने मगर मूर्ति तेरी हाथ से छूटी नहीं क्या कहूं हर आईने को किस लिए शक्ल में तेरी दिखाता रह गया तू उठा तो उठ गई सारी सभा सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया कल विदा जो ले गया था घाट से खिल गया है वह कमल फिर ताल में नील से कलजो खिली थी नीम से कलजो निबोरी थी छुट्टी है लगी वह झूलने फिर डाल में एक में ही यू एक में ही जो यहां तुझसे बिछोड़ रोज आता रोज जाता रह गया तू उठा तो उठ गई सारी सभा सिर्फ मंदिर थर थराता रह गया एक परमात्मा तुम्हारे भीतर हो तो मंदिर भरा हुआ है और एक परमात्मा तुम्हारे भीतर ना हो तो कुछ भी नहीं है सोनी अंधेरी रात है अर्थहीन पुष्पहीन ज्योतिहीन तमसो मां ज्योतिर्गमे हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल अस्तो मां सद हे प्रभु मुझे असत से सत की ओर ले चल मृत्योर मां अमृत गमे हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल प्रभु के बिना मृत्यु हो तुम प्रभु के बिना असत्य हो तुम प्रभु के बिना अंधकार हो तुम तू तु उठा तो उठ गई सारी सभा सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया उसके बिना तो तुम केवल एक मंदिर हो कपते हुए बिना देवता का मंदिर अर्थ क्या उसमें संगीत कहां उसमें समारोह कहां उसमें पुकारो मंदिर के देवता को और ऐसा भी नहीं है कि मंदिर का देवता कहीं दूर पास से भी पास है तुम भी अपने जितने पास हो उससे भी ज्यादा पास है बस पुकारो उसी पुकार का नाम प्रार्थना है प्रार्थना तुम्हें जीवन में अर्थ देगी और झलक ही नहीं अनुभव देगी और ऐसा अनुभव जो तुम्हारी संपदा बन जाए सत्संग तो सिर्फ इसीलिए है ताकि भरोसा आ जाए सत्संग तो इसीलिए है ताकि तुम्हारे भीतर तलाश शुरू हो जाए सत्संग अंत नहीं है सत्य हुए बिना अंत कैसे हो सकता है चौथा प्रश्न आपने मेरे हृदय में प्रभु प्रेम की आग लगा दी है अब मैं जल रहा हूं इस आग को शांत करें प्रभु प्रेम की आग शांत करने को नहीं लगाई जाती प्रभु प्रेम की आग तो ऐसी आग है जिसमें तुम जल के राख हो जाओगे तभी शांति उपलब्ध होगी आग के बुझाने से नहीं तुम्हारे बुझने से शांति उपलब्ध होगी आग लग गई तो सौभाग्यशाली हो धन्यभागी हो नाचो उत्सव मनाओ यह क्या पूछते हो कि अब इसे शांत करें शांति करना था तो लगाई ही क्यों यह आग बुझने वाली आग नहीं बुझाई जाए ऐसी आग नहीं यह आग तो सौभाग्य सद्भाग्य है इसमें तुम्हारा अहंकार जलेगा तुम नहीं जलोगे तुम में जो व्यर्थ कूड़ा करकट है वही जलेगा तुम नहीं जलोगे यह तो ऐसी आग है जिसमें हम सोने को डालते हैं कचरा कूड़ा जल जाता है और सोना निखर के बाहर आता है कुंदन हो जाता है नहीं इतनी जल्दी ना दवाए आश्की, तो करो दवाए आश तो हसरत करो निगाह दवाए आश है तो हसरत करो निवाह यह क्या कि इब्तदा में ही घबरा के रह गए ये तो शुरुआत है और जब प्रेम का दावा किया है दावाए आस की है तो हसरत करो निभा तो अब जरा निभाो यह क्या कि इब्तदाही में घबरा कर रह गए यह कैसी बात यह कैसा प्रश्न इतने जल्दी घबरा जाओगे अभी तो शुरू शुरू है अभी तो बहुत धुआं उठ रहा है अभी तो लपटें पूरी पकड़ी कहां है अभी तो वो घड़ी आएगी जब धुआं रह ही ना जाएगा लपट ही लपट होगी निर्धुम लपट होगी और जानता हूं पीड़ा भी होती क्योंकि जिसे हमने जाना था अब तक मैं हूं उसे बिखरते हुए देखकर पीड़ा होना स्वाभाविक है जिस अहंकार की हमने सदा पूजा की थी सजाया संवारा था आज उसको खंडहर होते देख दिल जार जार रोएगा बीज भी रोता होगा जब टूटता है मगर उस बेचारे बीज को क्या पता कि टूटकर ही वृक्ष का जन्म है और बूंद भी रोती होगी जब सागर में टपकती है मगर उस बूंद को क्या पता कि सागर में गिर के ही सागर होने का उपाय तुम्हें भी पता नहीं मगर तुम बूंद से तो थोड़े ज्यादा सचेतन हो और तुम बीज से तो ज्यादा होशियार हो थोड़ी होशियारी वर्त हो। चुपचाप पी जाओ इस आग को इसे कहते भी मत फिरना क्योंकि कहीं इसे कहते फिरने में ही नया अहंकार पैदा ना हो जाए कि हम भक्त हो गए कि आग लगी हुई कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ा चढ़ा के कहने लगो आदमी बड़ा अजीब हर चीज को बढ़ा चढ़ा के कहने लगता है दर्द वह दर्द है लप्पर जिसे लाभी ना सुकून जख्म वह में दिल का कि दिखा भी ना सकूं ना तो जवान पे लाना और न किसी को दिखाना इसे तो भीतर संभालना ये तो पूंजी है ये तो हीरा है हीरा पायो गांठ गठ्यायो बाकू बार बार क्यों खोले ये आग नहीं है ये तो हीरे की दमक है इसे छिपा लो अपने प्राणों में इसे किसी को बताना ही मत ये जितनी गहरी अपने भीतर छिपा लोगे उतनी ही जल्दी क्रांति घट जाएगी पूछने का मन होगा समझना चाहोगे कि क्या हो रहा है मगर कुछ चीजें हैं जो समझने से नष्ट हो जाती कुछ चीजें हैं जिनका रहस्य होना ही उचित है जैसे तुम अगर जाओ और तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया और तुम किसी वैज्ञानिक से पूछोगे प्रेम क्या है बस मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि वो कह प्रेम प्रेम कुछ भी नहीं सिर्फ शरीर की केमिस्ट्री शरीर में हार्मोन की कमी ज्यादा होने से प्रेम होता कुछ खास मामला नहीं एक इंजेक्शन हार्मोन का लगा देंगे प्रेम प्रेम सब खत्म हो जाएगा यह सिर्फ केवल शरीर का रसायन यह तो अच्छा हुआ मजनू को कोई वैज्ञानिक ना मिला नहीं तो मजनू को मार देता है कि इंजेक्शन हारमोन्स का रस्ते पे आ जाते बच्चू भूल जाते लेला लेला मगर दुनिया वंचित रह जाती एक अपूर्व प्रेम के नाते से एक अपूर्व प्रेम की कथा से मत पूछना कुछ चीजें हैं जिनका होना रहस्य ही उचित है उन्हीं रहस्यों पर ही तो जीवन का गौरव और गरिमा मत पूछना किसी वैज्ञानिक से कि ये जो खिला है कमल झील में इसका सौंदर्य क्या है क्यों कहेगा सौंदर्य वगैरह कुछ भी नहीं तुम्हारी भ्रांति तुम्हारी धारणा है तुम्हें बचपन से सिखा दिया तो सौंदर्य सौंदर्य कहां है वहां वो ले जा के विज्ञान की शाला में काट पीट करके कमल को सब निकाल के बता देगा इतनी मिट्टी इतना पानी इतना खनिज इतना इतना सब मगर सौंदर्य कहीं भी ना मिलेगा और एक बार अगर उसके चक्कर में आ गए तो फिर तुम्हें भी संदेह होने लगेगा कि सौंदर्य है भी होता तो मिलना चाहिए था यही तो अड़चन है विज्ञान की तुम जिंदा आदमी को ले जाओ और कहो कि इसमें आत्मा कहां है वह चीरफाड़ के सब जांच पड़ताल करके बता देगा आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं हड्डी मांस मज्जा का पुतला है तुम कहो कि मेरे हृदय में प्रेम हो रहा है वैज्ञानिक मुस्कुराता वो कहता है कहां की बातें कर रहे हो वहां कुछ भी नहीं फुफस पंपिंग का काम चल रहा है खून को शुद्ध करने का कहां का प्रेम लगा रखा है ये तो प्लास्टिक का हृदय भी कर देगा अब तो प्लास्टिक के हृदय बनने भी लगे बड़ी मुश्किल होगी जिस आदमी के पास प्लास्टिक का हृदय होगा जब उसको प्रेम हो जाए तो कहां हाथ रखे क्योंकि अगर प्लास्टिक के दाथ रखे तो लोग कहें क्या धोखा दे रहा है प्लास्टिक कपड़े बड़ी मुश्किल हो जाएगी और आज नहीं कल शरीर की सारी व्यवस्था बदली जा सकती सारा शरीर वैज्ञानिक ढंग से प्लास्टिक और सिंथेटिक चीजों से बनाया जा सकता है और एक तरह से सुविधापूर्ण रहेगा हाथ खराब हो गया चले गए गैरेज में बदलवाए जरा स्क्रू खोलने और कसने की बात ज्यादा आसान भी हो जाए मगर आदमी मर जाएगा उसकी आत्मा मर जाएगी इस जीवन में कुछ है जो विज्ञान की पकड़ में आ ही नहीं सकता तो हर चीज की व्याख्या की तलाश भी मत करना तू बड़ा आकिल है ए नासे तू बड़ा आकिल है ना सेह तू ही समझा दे मुझे कौन शेर रहरे के दिल को खींचती है सुए दोस्त उस प्यारे की तरफ कौन मुझे खींच रहा है हे बुद्धिमान हे पंडित हे उपदेशक तू तो बड़ा अकलमंद है तू बड़ा आकिल है ना सेह तू ही समझा दे मुझे कौन शेर रहरे के दिल को खींचती है सुए दोस्त उस प्यारे की गली की तरफ कौन मुझे खींच रहा है मगर समझदारों से ये पूछना ही मत न उन्हें प्यारे का पता है न प्यारे की गली का कोई पता ये तो पूछना हो तो दीवानों से पूछना मगर दीवाने जवाब ना देंगे दीवाने हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे चलो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं सुए दोस्त तुम भी आ जाओ कुछ बातें हैं जो समझदारी की नहीं कुछ बातें हैं जो उनको ही उपलब्ध होती हैं जो रहस्य में डुबकी मारने में समर्थ होते हैं मैं निसार अपने ख्याल पर कि बगैर मैं के हैं मस्तियां ना तो खुम है पैसे नजर कोई न सबु है पास ना जाम है और ऐसी भी मस्तियां हैं जहां ना सुराही होती न शराब को पीने के प्याले होते ना शराब होती और फिर भी मस्ती ऐसी होती कि क्या कोई शराब ऐसी मस्ती देखी मैं निसार अपने ख्याल पर कि बगैर मैं के है मस्तियां शराब तो है ही नहीं और मस्तियां बरसी जा रही मैं निसार अपने ख्याल पर कि बगैर मैं के हैं मस्तियां ना तो खुम है पैसे नजर कोई न सुबू है पास न जाम है धर्म उसी शराब का नाम है न सबू है पास न जाम है धर्म उसी मस्ती का नाम है बगैर मैं के मस्तियां तुम कहते आपने मेरे हृदय में प्रभु प्रेम की आग लगा दी अब मैं जल रहा हूं इस आग को शांत करें मैं तो इस आग को और जलाऊंगा ये आग बमुश्किल जलती है और जल जाए लग जाए तो समझना जन्मों जन्मों के पुण्य का फल तुम्हारी कठिनाई भी मैं समझता हूं क्योंकि जब आग जलती है तो अर्चन होती बेचैनी होती तड़फन होती कफस में सयाद बंद कर दे नहीं तो बेरहम छोड़ ही दे यहां उम्मीद और बीम में आखिर रहेंगे हम जरे दाम कब तक बड़ी अर्जन होती है कफस में सयाद बंद कर दे तो या तो बंद ही कर दे डाल दे काराग्रह में नहीं तो बेरहम छोड़ ही दे या काराग्रह के बाहर कर दे यहां उम्मीद और बीम में आखिर रहेंगे हम जेरे दाम कब तक आशा निराशा में कब तक तू हमें फंसाए रखेगा और जब आग लगती है तो ऐसी ही हालत हो जाती न घर के न घाट के संसार व्यर्थ मालूम होने लगता है और परमात्मा अभी दूर और दूर आकाश में तारा मालूम पड़ता है पहुंच भी पाएंगे या नहीं जिसे पकड़ा था छूटने लगा और जिसे पकड़ना है दूर मालूम होता है इस बीच की घड़ी में अड़चना आती मगर सो उस अड़चन को सहजाने का नाम ही तपश्चर्या है कांटों पर लेटने को मैं तपश्चर्या नहीं कहता न भूखे मरने को तपश्चर्या कहता न सिर के बल खड़े होने को तपश्चर्या कहता हूं तपश्चर्या कहता हूं इस घड़ी को जब जो जाना माना था हाथ से खिसकने लगता है और जो अनजाना है अपरिचित है अभी उसका कुछ ठीक ठीक साफ साफ हाथ में छोर नहीं आता वो जो बीच की घटना है वो जो बीच का शून्य वही तपश्चर्या है फुरकते यार में मुर्दा सा पड़ा रहता है फुरकते यार में मुर्दा सा पड़ा रहता हूं रूह कालिम में नहीं जिसमें तन्हा बाकी और ऐसी घड़ी आ जाती है उसके विरह में फुरकते यार में मुर्दा सा पड़ा रहता हूं कि भक्त बिल्कुल मुर्दा जैसा हो जाता है पुरानी जिंदगी की अभीपसा गई महत्वाकांक्षा तो गई दौड़ धूप गई आपाधापी गई वो जो पागलपन था धन पालू पद पालू प्रतिष्ठा पालू व्यर्थ हो गया फुरकते यार में मुर्दा सा पड़ा रहता हूं रूह में कालिब नहीं जिसमें तनहा बाकी और आत्मा का कुछ पता नहीं चलता अभी उससे पहचान नहीं हुई बस केवल शरीर रह जाता है और वह भी धू धू कर जलता हुआ पर घबड़ाओ ना उससे प्रेम महंगा सौदा है सब गंवा के ही उसे पाना होता है और प्रेम तो दूर उससे अगर दुश्मनी का भी नाता हो जाए तो भी सौभाग्यशाली हो प्रेम का नाता का तो कहना ही क्या यार से छिड़ जाए असद न सही वसल तो हसरत ही सही हमसे न कीजिएगा ताल्लुकत न सही इश्क अदावत ही सही उस प्यारे से तो अगर दोस्ती छिड़ गई कहना ही क्या अगर दुश्मनी भी छिड़ जाए तो भी ठीक है क्योंकि दुश्मनी में भी तो उसी की याद आएगी दोस्त शायद भूल भी जाए दुश्मन तो भूल ही नहीं पाता हमसे ना कीजिएगा ताल्लुकत न सही इश्क अदावत ही सही कोई फिक्र नहीं अगर हम पे इतनी नजर नहीं कि प्रेम कर सको हमें इतना पात्र नहीं पाते तो ठीक मगर अदावत ही करो दुश्मनी ही करो मगर याद तुम्हारी आती रहे यार से छिड़ जाए असद न सही वसल तो हसरत ही सही न हो मिलन कोई फिक्र नहीं हसरत ही छिड़ जाए मिलने की आग ही लग जाए पानी की वही आग लग गई है तुम्हें नाचो गाओ मस्ती मनाओ मैं निसार अपने ख्याल पर कि बगैर मैं के हैं मस्तियां न तो खुम है पैसे नजर कोई न सबू है न पास न जाम है सबसे मुंह मोड़ के रांची है तेरी याद से हम इसमें एक शान फरागबत भी है राहत के सिवा शाम हो या कि शहर याद उन्हीं की रखनी दिन हो या रात हमें जिक्र उन्हीं का करना अब ये आग लगी अब इसको भड़काओ और मैं इस पर पानी ना फेंकूंगा पेट्रोल फेंकूंगा सबसे मुंह मोड़ के राजी है तेरी याद से हम इसमें एक शान फरागत भी है राहत के सिवा इसमें एक शान है एक गरिमा है राहत तो है ही इसमें एक महिमा है प्रभु के प्रेम से प्रज्वलित हो उठना इस जगत में सबसे बड़ी घटना है कोहनूर जैसा हीरा तुम्हारे हाथ लग गया और तुम कहते हो भजन भारी है हे प्रभु छोड़ाओ इस भजन से शाम हो या कि शहर याद उन्हीं की रखनी दिन हो या रात हमें जिक्र उन्हीं का करना अब तो उन्हीं की याद उन्हीं का जिक्र सांस भी उन्हीं की हृदय की धड़कन भी उन्हीं की जलो खूब जलो ऐसे जलो कि राख ही रह जाए और कुछ ना बचे जलो खूब जलो ऐसे जलो कि राख भी हवाएं उड़ा के ले जाए राख भी ना बचे और तभी मिलन तभी वह अद्भुत मिलन उसे निर्वाण कहो उसी की चर्चा कर रहे हैं दरिया दरिया कहे शब्द निर्वाण, निर्वाण शब्द का अर्थ समझते हो उसका ठीक वही अर्थ होता है जो सूफियों में फना का निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दिए का बुझ जाना जिसे फूंक मार दिया और दिया बुझ गया ऐसे बुझ जाओ ऐसे फना हो जाओ ऐसे मिट जाओ इधर तुम मिटे उधर वह हुआ इधर मनुष्य गया उधर परमात्मा उतरा जगह खाली करो सिंहासन से हटो अल्लाहरी महरूमी अल्लाहरी नाकामी जो शौक किया हमने सुखाम नजर आया इस सुग्ल से आंखों को दम भर जो नहीं फुर्सत रोने में वह क्या ऐसा आराम नजर आया अगर बहुत ही अर्चन हो ना गा सको ना नाच सको तो कम से कम रो और ध्यान रखना रोने से आग बुझेगी नहीं भड़केगी इस शुग्ल से आंखों को दम भर जो नहीं फुर्सत रोने में वह क्या ऐसा आराम नजर आया लेकिन आराम जरूर नजर आया था भक्तों के लिए एक ही औषधि है रोना जब आग बहुत भर के कुछ करते न बने कुछ सूझे ना खूब रो लेना दिल भर कर रो लेना हल्के हो जाओगे निर्भर हो जाओगे आखिरी प्रश्न मैं सन्यास तो जरूर लेना चाहता हूं पर अभी नहीं सोच विचार कर फिर आऊंगा आपका आदेश क्या है कल का कोई भरोसा है कल कभी आया है सन्यास लेना है फिर कभी आओगे एक क्षण के बाद हाथ में जिंदगी होगी इस पल है अगले पल होगी इतने आश्वस्त हो। पानी की तरह भागती जिंदगी पर इतना भरोसा महाभारत में कथा है पांडव वनवास का समय बिता रहे हैं गुप्तवास का समय बिता रहे हैं एक भिकमंगा भीख मांगने आ गया है। युधिष्ठिर द्वार पर बैठे झोपड़े के कुछ विचार में लीन भिगमन ने कहा कि एक मुठ्ठी भर आटा मिल जाए युधिष्ठिर ने कहा कि अभी मैं उलझा हूं कल आ जाना भीम पास ही बैठे हैं, वो खूब खिलखिला के हंसने लगे हंसे ही नहीं पास में ही पड़ा हुआ एक घंटा लेके बजाने लगे युधिष्ठ ने पूछा तुझे क्या हुआ भीम युधिष्ठ ने कहा मैं गांव में जाके घंटा बजा के खबर कराना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई ने समय पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने एक भिकमंगे को कहा कि कल आना इससे एक बात तय कि उन्हें पक्का भरोसा है कि वो कल भी रहेंगे भिक्मंगा भी कल रहेगा और हमारे पास देने के लिए मुट्ठी भर आटा भी कल रहेगा तो मैं जरा गांव में खबर कराऊं कि जो कभी कोई नहीं कर पाया मेरे बड़े भाई ने कर लिया ये तो व्यंग गहरा हो गया युधिष्ठिर भागे उस भिक्मंगे को पकड़ा घर लाए जो भिक्षा देनी थी दीओ कहा मुझे क्षमा करना कल का क्या पक्का है? कल मैं न रहूं, कल तुम न रहो कल मैं भी रहूं तुम भी रहो घर में आटा न रहे कल मैं भी रहूं तुम भी रहो घर में आटा भी रहे तुम भिकमंगे ना रहो कल का क्या भरोसा है चीन की एक बड़ी पुरानी कथा है एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया और उसने उसे मृत्युदंड दे दिया नियम था मृत्युदंड के एक दिन पहले सम्राट मिलने जाता था जिसको मृत्युदंड दिया जाता फिर ये तो उसका वजीर था जिंदगी भर इसने उसकी सेवा की थी तो वो गया उसने अपना घोड़ा कारागृह के सामने बांधा सिंचों में से वजीर देख रहा है भीतर आया दरवाजा खुला वजीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे सम्राट ने कहा तू और रोता है मौत से रोता है मैंने तो सदा तुझे एक बहादुर की तरह जाना तू इतने युद्ध लड़ा जिंदगी और मौत तुझे खेल रहे तू रोता है ये मेरी आंख को भरोसा नहीं आता कि तेरी आंख में और आंसू वजीर ने कहा कि मैं अपनी मौत के लिए नहीं रो रहा हूं मैं किसी और बात के लिए रो रहा हूं लेकिन अब कहने से भी क्या फायदा जाने दें आपकी बड़ी कृपाएं उनके लिए धन्यवाद सम्राट ने कहा कैसे नहीं जान जानना चाहता हूं किस बात के लिए रो रहा है तूने मेरी जिज्ञासा जगा दी तुझे मैंने कभी रोते देखा नहीं फकीर ने कहा उस वजीर ने कहा रोने का कभी कोई कारण ही नहीं था आज कारण कारण यह है आप पूछते हैं तो कह देता हूं कि मैंने जिंदगी भर मेहनत करके एक कला सीखी थी कि घोड़े को आकाश में उड़ा सकता हूं मगर जिस जाति का घोड़ा चाहिए वह जिंदगी भर ना मिला और आज आप जिस घोले पर बैठ के आए ये वही घोड़ा है उसी जाति का घोड़ा है रोता हूं कि जिंदगी भर की मेहनत अकारत गई कल सुबह तो मुझे मरना है और आज ये घोड़ा आया सामने नजर सम्राट को भी लोभ जगह घोड़ा और आकाश में ओढ़े तो, तो सम्राट का नाम सारी दुनिया में हो जाएगा उसके पास ऐसा घोड़ा जो किसी के पास नहीं उसने कहा कितनी देर लगेगी घोड़े को उड़ने में वजीर ने कहा एक साल सम्राट का फिक्र छोड़ तू बाहर आ। घोड़ा अगर उड़ गया तो आधा राज्य भी तुझे दूंगा मेरी बेटी से तेरा विवाह भी कर दूंगा अगर घोड़ा नहीं उड़ा तो कोई हर्ज नहीं साल भर बाद तेरी फांसी लग जाएगी वजीर घोड़े पर बैठ के अपने घर पहुंच गया पत्नी बच्चे तो छाती पीट कर रो रहे थे क्योंकि कल मौत है उन्हें तो भरोसे नहीं आया आंखें मल के देखा उनका सपना तो नहीं देख रहे उन्होंने कहा वापिस उन्होंने कहा मैं वापस आ गया कैसे आए तो उसने सारी बात बताई उसकी बात सुनकर तो पत्नी और भी छाती पीट कर रोने लगी कि तुमने ये और एक मुसीबत कर दी मुझे भली पता है कि तुमने ऐसी कोई कला कभी नहीं सीखी और अगर धोखा ही देना था तो कम से कम दस साल तो मांगते एक साल ये एक साल हमारी छाती पर और भारी रहेगा कि अब गया अब गया एक एक दिन बीतेगा कि तुम्हारी मौत करीब आ रही घोड़ा उड़ने वाला नहीं वजी ने कहा तू फिक्र मत कर पागल साल का क्या भरोसा मैं मर जाऊं राजा मर जाए घोड़ा मर जाए साल का कोई पक्का है दस साल मांगता तो शायद वो हिम्मत भी नहीं करता देने की इसलिए साल भर मांगा मगर साल भर बहुत कुछ भी हो सकता है और हैरानी की कहानी तो यह है कि उस साल तीनों मर गए राजा भी घोड़ा भी वजीर अब तुम मुझसे पूछते हो कि मैं सन्यास तो जरूर लेना चाहता हूं यह किस प्रकार का जरूर जरूर प्रतीक्षा नहीं करता यह किस प्रकार का सन्यास जो तुम कल लोगे राजा मर जाए वजीर मर जाए घोड़ा तीनों ही मर जाए मैं ना रहू यहां तुम न रहो यहां ये यह जो सन्यास लेने का भाव उठा ये घोड़ा मर जाए क्या पता कल का तो कुछ पक्का पता नहीं है कल जब तुम यहां आए थे तो सन्यास लेने का भाव नहीं था आज है कल फिर नहीं हो जाए पर अभी नहीं तुम कहते हो अभी नहीं तो कभी नहीं स्मरण रखना जो भी करना हो अभी करना है सोच विचार कर फिर आऊंगा सोच विचार के कभी किसी ने संन्यास लिया है सोच विचार ही तो बाधा है संन्यास तो सोच विचार के बाहर छलांगे ये तो दीवानों का काम है ये तो पागलों की हिम्मत है ये तो मस्तों पियकड़ों साहस है ये कुछ सोच विचार का नहीं कि बैठे हैं सोच विचार कर रहे हैं खाता वही लिख रहे हैं इतने लाभ इतने हानिया जब पक्का हो जाएगा कि लाभ ज्यादा हानिया कम तब फिर कभी लेंगे मौत उसके पहले आ जाएगी सोच विचार पूरा नहीं होगा सोच विचार कभी पूरा ही नहीं होता एक सोच में से दूसरा सोच लगता है जैसे पत्ते लगते वृक्षों में ऐसे सोच विचार में सोच विचार लगते जाते और मेरा आदेश पूछते हो आदेश तो मैं किसी को देता नहीं आदेश का मतलब होता है ऐसा करना होगा आदेश तो सेना में होते संन्यास में नहीं होते राइट टर्न लेफ्ट टर्न वो आदेश मैं किसी को कोई आदेश नहीं देता सदगुरुओं ने कभी कोई आदेश नहीं दिए उपदेश दिए उपदेश और आदेश का भेज समझ लेना आदेश का मतलब है करना ही होगा मैं मालिक तुम गुलाम आज्ञा पालनी ही होगी नहीं पाली दंड पाओगे उपदेश का अर्थ होता है निवेदन मुझे ऐसा लगता है तुमसे कह दिया फिर तुम्हारी मर्जी तुम पालो तो मैं खुश हूं तुम ना पालो तो मैं खुश हूं सैनिक में और सन्यास में यही तो भेद है सैनिक आज्ञाकारी होता है सन्यासी आत्मवान होता है उपदेश सुनता है सुनता है गुनता है ध्यान करता है फिर अंतरात्मा के अनुसार चलता है लेकिन कल की मत बात उठाओ कल बड़ा झूठ है आज जी फर देख लो तुम चांद को क्या पता यह रात फिर आए ना आए दे रहे लो स्वप्न भीगी आंख में तैरती हो ज्यो दिवाली धार पर ओठ पर कुछ गीत की लड़ियां पड़ी हंस पड़े जैसे सुबह पतझार पर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 यह सितारों से जड़ा नीलम नगर बस तमाशा है सुबह की धूप का यह बड़ा सा मुस्कुराता चंद्रमा एक दाना है समय के सूप का नहीं आजाद कोई भी यहां पांव में हर एक के जंजीर है जन्म से ही जो पर है मगर सांस का क्या ठीक कब गाए न गाए आज जी भर देख लो तुम चांद को क्या पता यह रात फिर आए न आए स्वप्न नैना इस कुमारी नींद का कौन जाने कल सबेरा हो न हो इस दिए की गोद में इस ज्योति का इस तरह फिर से बसेरा हो न हो चल रही है पांव के नीचे धरा और सर पर घूमता आकाश है धूल तो संयासनी है सृष्टि से क्या पता वह कल कुटी छाए न छाए आज जी भर देख लो तुम चांद को क्या पता यह रात फिर आए न आए हाट में तन की पड़ामन का रतन कब बिके किस दाम पर अज्ञात है किस सितारे की नजर किसको लगे ज्ञात दुनिया में किसे यह बात है है अनिश्चित हर दिवस हर एक क्षण सिर्फ निश्चित है अनिश्चितता यहाँ इसलिए संभव बहुत है प्राण कल चांद आए चांदनी लाए न लाए आज जी भर देख लो तुम चांद को क्या पता यह रात फिर आए न आए जितना है